हरि जनवा के मतवारे रे हरी जनवा मद के मतवारे रे हरी जनव के मतब रे मद जो मदबीना काू भाठी जो मदबीना काठी बिनु विनयाग्नी उदगारे विनयाग्नी उदगा रे हरी जनवा मद के मदवार हरिजनवा मे मतवार बाश धरा घर भीतर बाश धरा घर भीतर बूंद झरे झलकार रे बूंद झरे झलकार चमकत चंद आनंद बढ़ो जीव चमकत चंद आनंद वढ़ो जीव शब्द सघन निरुआ रे शब्द सघन निरुआ रे हरिजनवाद के मतबारे हरिजनवा मध के मतवारे बिनुकर धरे बिना मुख चाहे बिनकर धरे बिना मुख चाखे खे पियाले धारे ब पियाले धारे ताखन सार सिंह को पौस ताखन शार सिंह को पवरुष जूथ गजंद बिडा रे जूथ गजंद बिडा रे हरिजनवा मद के मतवारे रे हरिजनवा मद के मतवारे कोटि उपाय करे जो कोई कोटि उपाय करे जो कोई अमलन न हो तो उतारे अमलन न हो तो उतारे धरनी जोल मस्त दीवाने धरनी जो मस्त दीवाने सोई सिरताज हमारे सोई सिरताज हमारे हरी जनवा मध के मतवारे हरी जनवा मे मतवारे हाँ देखिए ये भी बड़ी अच्छी बात है जो भक्तजन होते हैं और अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं तो वहाँ की मदिरा पीकर बिल्कुल मतवालय रहती करें हरिजन वाह मद की मतवाले वो साधक वो भक्त उस मद अर्थात जो शराब है राम नाम की शराब है जो अमृत रस है उस रस को पी कर मत वाले रहते जो मध बिना काठ बिन भाटी, एक ऐसी शराब है एक ऐसा मध मद है मदिरा है जो बिना काठी और भाटी की तैयार होती है क्योंकि यहाँ पर तो वो चूल्हा बनाना पड़ता है लकड़ी लगाना पड़ता है ना उसमें कुछ रखना पड़ता है मटेरियल महुआ वगैरह क्या अंगूर वगैरह तब तो भट्टी तैयार होती है आग लगाते हैं तब तो शराब तैयार होती है लेकिन यहाँ कुछ नहीं ऐसा है है ना? जो मत बिना काठ बिन भाठी बिन अग्नि ही उदिया उद्गारे, अग्नि भी नहीं होती है लेकिन फिर अमृत रस टपकने लगता है ये बात कह रहे अच्छी बात कह रहे लेकिन यहाँ तो अग्नि भी है अग्नि भी है अरे इस शरीर ही मान लो भट्ठी है इसमें तप ध्यान साधना ही जब अग्नि लगाएंगे तब धीरे धीरे धीरे धीरे शराब बनेगी इतना जल्दी होगा सत्संग सत्संग रूपी भट्टी में इस शरीर को डालेंगे ध्यान साधना सत्संग करेंगे तो धीरी धीरी धीरे धीरे धीरे तब वो शराब इसी में से छन के निकलना चाहिए सभी विकार दूर हो जाएंगे जब हम शून्य आ जाए हो जाएंगे विचार समाप्त हो जाएंगे एक तप रूपी अग्नि में ही तो इसे जलाना पड़ेगा यही तो भट्टी है सत्सम रूपी भट्टी में डालकर है तब ये शराब बनकर तैयार होगी जब सभी विचार शून्य हो जाएंगे तब छन छन के शराब आ जाएगी है तब पी के मत वाला होंगे जो मत बिना काट बिन बाटे बिना अग्नि उदगारे यानी बिना अग्नि के ये शराब बनती है अर्थात साधना की भट्टी पर जलना पड़ता है ध्यान की भट्टी पर जलना पड़ता है साधना करनी पड़ती है तब इससे जलती जलती जलती और फिर वो शराब बन जाती है जब हम शून्य हो जाते हैं तो शराब बन गई पी बास आकाश धराधर भीतर बूंद झरे झलकारे और इसका बास तो आकाश में रहता है और इस भीतर धरा घर भीतर और भीतर भी धरा हुआ है अंदर में अंदर में भी है बाहर भी है। अंदर में आत्मा रूप में है बाहर विराट अस्तित्व में भी है तो इस तरह से चम बाँस आकाश धरा घर घर भीतर बूंद झरे जलकारे और इस घर में फिर वो बूंद झर झरने लगती है यानी हम हृदय के माध्यम से उसको पीते रहते हैं बाद में बिल्कुल शराबी बन जाते हैं ये कोई हालांकि फिर पीते ही रहते हैं शराब पी के मतवाले हो जाते हैं तब चमकत चंद आनंद बढ़ोजे इतनी नहीं फिर वो चार चमकने लगता है हमारे घर के भीतर ही जो अचार अभी बदली में छिपा था अब वो बदली छढ़ जाने के कारण अपने पूर्ण प्रकाश में आ जाता है अपने पूर्ण प्रकाश में आ जाता है और तब अंदर में आनंद ही आनंद अनुभव होता है और शब्द सघन निर्वारे बड़ो जीव शब्द सघन निर्वारे और उसका हम उसको देखते रहते हैं उस शब्द को उस प्रकाश को अनुभव करते रहते हैं बिनकर धरे बिना मुख चाके ही प्याले ढाले और वह शराब वह मधे के बिना हाथ काम पकड़ लेते हैं हाथ की कोई जरूरत नहीं होती है वो तो पकड़ा जाएगा बिना हाथ बिनकर कर धरे बिना मुख चाके बिन और वो वो बिना, बिना, बिन बिना, मुख चाके, बिना मुख के माध्यम से हम उसे चख भी लेते हैं हृदय के माध्यम से चखते हैं हृदय के माध्यम से झकते हैं बिना ही प्याले ढाले और प्याला तो नहीं है किसी के एक प्याले से दूसरे में ढला जाएगा लेकिन नहीं ये तो हमारा हृदय ही वो प्याला है और ये तो बिना प्याले के चारों तरफ है बस एक दरवाज़ा खोल देना है उसमें प्रवेश कर जाए है ना बस यही बात बिना प्याले हृदय में आ जाए उसकी गंदगी हटा देना है मर जाए बिना ही प्याले डाले तत्ण से सिंह को पोड़ो जब ही ये शराब किया जाता है राम ताकन मतलब तक्षण उसी समय जो सियार है वो सिंह बन जाता है जो काग है वो हंस बन जाता है ऐसा हो जाता है अर्थात जीव जो है ब्रह्म बन जाता ये है ये स्थिति आई तक्षण श्यार सिंह को पूरे युद्ध गजंद मिल और इस प्रकार से युद्ध में वह गजराज को भी हरा देता है क्याल क्या है गजराज है ये छविकार क्या है गचरा हैं जब हम शेर बन जाएंगे नहीं इनको हरा करें अभी सियार बने हैं तो ये खूब है दहाड़ देंगे ये स्थिति है, है न ये स्थिति यही है अब सियार बन के पड़े अज्ञानता के कारण अंधकार के कारण नासमझी के कारण सियार बन के पड़े हैं तो ये सब अपना जो पशु हैं जंगली ये सब आपको परेशान कर रहे हैं काम क्रू जो मोहम्मद मित्सर ये परेशान कर रहे हैं और लेकिन जिस दिन ये चाँद अंदर से उग जाएगा तो वो सूर्य ज्ञान का अंदर से उग जाएगा तो आप श्यार के जगह सिंह का पौरुष आ जाएगा बिल्कुल सही सिंह का जब पौरुष आ जाएगा तो आप अच्छे गजराज को भी बिजार सकते तो ये गजराज भी हार जाएंगे तो कोट उपाय करे जो कोई अमल हो तो उतारे अभी अमल जो आ जाता है जो एक बार अमल हो गया यानी वह साक्षात्कार हो गया हम शरीर और मन से परे अपने निज स्वरूप में अवस्थित हो गए तो फिर इस नशे को उतारा नहीं जा सकता कोट उपाय करे जो कोई अमल न हो उतारे यदि करोड़ों उपाय कोई कर ले कि इस अमल को हम उतार दें अब संभव नहीं ये अमल नहीं उतर पाएगा अर्थात तो जो इस आनंद को ले चुका एक बार ले लिया तो फिर वो आनंद को नहीं छोड़ सकता अमल न हो उतारे धरनी जो अलमस्त दीवाने सोई सिरताज हमारे तो यही धरती पर जो ऐसे मस्त दीवाने हैं वही हमारे सिरताज हैं अर्थात वो संत महापुरुष हैं जो इस धरती पर भी है, लेकिन हैं लेकिन दीवाने हैं अलमस्त हैं, अपने सूद में बिल्कुल मस्त हैं ठीक